नमस्कार आप सुन डे रेडियो मुदबा नाइन्टी पॉइंट फोर आज के शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर राव जी जो रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए हैं और पेशे से डॉक्टर हैं बहुत सारे उनके पास एक्सपीरियंस है जो हम आज के शो में उनके जरिए सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप रोटरी क्लब में विशेष बहुत समय से जुड़े हुए हैं और गवर्नर हैं तो मैं चाहूँगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने किस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं अपने लाइफ में और किस तरह की सेवाएं लोगों को दी हैं थोड़ा सा संक्षेप में बताइए नहीं एक्चुअली रोटरी तो एक मीडियम है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों को सोशल सर्विस करने के लिए एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म मिलता है इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें नेटवर्किंग होता है आप जो आपके जो जिस जिस चैनल से आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो चैनल आपको मिल जाता है 1989 में मैंने रोटरी ज्वाइन किया यानी 25 फाइव ईयर्स पहले और तब तो मैं अपने प्रोफेशन में एज ए सर्जन बहुत यंग था तो मैं ये जो फॉरम है वो मैं इसीलिए यूज करता था कि मेरी खुद की जान पहचान लोगों की तरफ जाए कि मैं सर्जन हूँ मैं इस तरह का काम करता हूँ देट वॉज माई इनिशियल मोटिव और जैसे ही वो मोटिव वो मोटिव को अटेंड करने के दौरान मैंने ये देखा कि भाई रोटरी के जो प्रिंसिपल्स है वो परफेक्ट जिसमें सर्विस अबाउट सेल्फ है वो उसका बेसलाइन है तो अब सर्विस अबाउट सेल्फ की बात जब मुझे समझ में आई तो मैंने मैंने ये भी रियलाइज किया कि मेरे प्रोफेशन में एज अ सर्जन मैं हॉस्पिटल खुद चला रहा हूँ बीस पच्चीस साल से चलाता हूँ तो मैंने देखा कि भाई हमारा प्रोफेशन में ये सर्विस अबाउ सेल्थ तो वैसे भी अंदर आ ही जाता है क्योंकि हमारे लिए तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। आज की तारीख में भी अगर दो सिर्फ दो स्टिचेस लेने हो तो मुझे रात को दो बजे उठना पड़ता है और मेरा एज का कोई फैक्टर नहीं दिखेगा कोई सीनियरिटी का देखेगा बोला नहीं डॉक्टर राव आएंगे तभी हम ये स्टिच ले तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि सर्विस अबाउट सेल के लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसके अलावा फिर मैंने देखा कि बहुत ऑर्गेनाइज से ये चल रहा है टू कंट्रीज में चल रहा है मोर देन हंड्रेड एंड हो गए इलेवन हो गए तो मुझे ये लगा कि भाई अब जब मैं ऑलरेडी ट्वेंटी फाइव ईयर से जुड़ा हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि एक ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू फॉर अ फॉर डूइंग एनी थिंग फॉर लार्जर इंटरेस्ट अपने सिवा लार्जर इंटरेस्ट के लिए रोटरी एक बहुत ही अच्छा मीडियम है बहुत अच्छी बात आपने बताया सर और मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि हम लोग किसी भी संस्था से जब जुड़ जाते हैं किसी भी मोटे जैसे आपने बताया कि मैं रोटरी से इसलिए जुड़ा कि मेरा नाम हो पहचान हो वो एक आपने बताया और साथ ही साथ आज जो डॉक्टरों की जो सिचुएशन या डॉक्टर जिस सिचुएशन पर हैं तो उसी हिसाब से हम लोग अगर बहुत करके बहुत सारे सर्जन्स मिल भी पूरी दुनिया में अगर हम बीमारी से मुक्त जैसे पोलियो मुक्त रोटरी क्लब का एक बहुत ही बड़ा एम था वो पूरा हुआ है इस तरह से बीमारियों से मुक्त करने के लिए हम लोग क्या और कर सकते क्योंकि नई नई बीमारियां आ रही हैं और आ, सर्जन लोगों के पास एक चैलेंज है तो इसको कैसे कर से? नहीं देखिए एक्चुअली इससे भी ज़्यादा प्रश्न ये है कि देखिए दिस इज द वर्ल्ड इज यूनिवर्स है वर्ल्ड है इसमें डायनामिज्म है ऑर्गेनिजम्स है एन्वायरमेंट है ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है बैक्टीरिया है वायरसेस है तो ये तो एक प्रोसेस है जो शायद एक ह्यूमन माइंड के भी बाहर है लेकिन जो जो एक ह्यूमन बींग कर सकता है जो एक डॉक्टर कर सकता है वो मैं ये सोचता हूं कि आज सबसे बड़ी बात क्या है कि एलोपैथी मेडिसिन बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है और एलोपैथिक मेडिसिन में एविडेंस बेस आ गया है मैं आपको अगर कुछ कहता हूँ कि भाई आप पाइल्स का ये ऑपरेशन कराए हरनिया का ही ऑपरेशन उसके पास मेरे, मेरे पास उसका पूरा एविडेंस है मैं समझ रहा हूँ कि किसकी मैकेनिज्म क्या है और मैं आपको अगर कोई आर्टिफिशियल उसमें मैश लगा के आपका हरनिया का ऑपरेशन कर रहा हूँ उसके पीछे मेरे पास रिकॉर्ड है उसके पास मेरे पास रिकॉर्ड ये भी है कि भाई ये करने के बाद लोगों को 25 साल तीस साल फिर होता नहीं यानी मैं एविडेंस बेस्ड कर रहा हूं लेकिन जो प्रॉब्लम इंडिया या वर्ल्ड फेस कर रही है कि जैसे जैसे रिसर्च हो के अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स बाहर आएं कॉस्ट बढ़ता जा रहा है तो सबसे बड़ा समस्या आज अगर हम डॉक्टर्स के पास है या समाज के पास है वो ये है हाउ टू गिव क्वालिटी ट्रीटमेंट एट अफोर्डेबल रेट ये सोल्यूशन नहीं जो आपने जो पूछा उसपे मैं मैं अग्री हूं यस हम लोग देखते हैं कि भाई जहाँ भी प्रिवेंटिव मेडिसिन हम ज़्यादा प्रमोट कर कर सकते हैं वो हम करते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर फॉर एग्जांपल डाइट की बात करो आइए हम मुझे हम सबको मालूम है कि भाई हमको ऐसी डाइट नहीं लेनी चाहिए जिसकी वजह से हम मोटापन आ जाता है और इट इज़ कंसिडर्ड कि आने वाले सालों में सबसे बड़ी बीमारी ओबेसिटी uh, होगी दुनिया में अब ये तो हम लोग पुअर कंट्री की बात कर रहे हैं या रिच कंट्री की बात कर रहे हैं हर जगह लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बोलता है कि ओबेसिटी आ जाएगी यानी हम लोग अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये अवॉइडेबल है और इसके लिए हम जितना हो सके उतने हम लेक्चर्स दें अवेयरनेस लाएं और डायट्री वो करें लेकिन अगर आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तीन वेसल ब्लॉक है अगर मैं आपको पूरा हार्ट खोले बगैर मैं आपके आर्ट्री को अगर कैनलाइज करना चाहता हूँ तो मुझे इतनी एडवांस इक्विपमेंट चाहिए कि जो मैं आपको सस्ते में कर ही नहीं पा रहा हूँ तो मेरे लिए मुश्किल ऐसे डॉक्टर ये है कि मैं इसको आपको एफोर्डेबल रेटमेंट किया शायद आने वाले आज के दौर में और आने वाले सालों में डॉक्टर्स को सबको ज़्यादा मैंने ये करनी पड़ेगी कि अच्छी ट्रीटमेंट लेकिन मैं गरीब लोगों को भी आराम से कैसे दे पाऊँ इस पर रिसर्च चल रहा है काफ़ी कुछ इनोवेटिव हो रहा है लेकिन फिर भी ये सवाल हमारे पास अभी भी अन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट का जो जो लेवल्स है वो बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है मैं सिंपली कहता हूँ अगर कोई भी गवर्नमेंट का आदमी अपना बच्चे को वहां ट्रीटमेंट कराता है तो मैं भी तैयार हूँ नहीं कर पा रहे तो प्राइवेट हॉस्पिटलिटी का सवाल आ रहा है वो पेन इसी में लगता है की अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट मैं सबको नहीं दे पाता हूँ वो कॉस्ट पे बेस हो गया है आज आप एफोर्डेबल है आप ब्रिज कैंडे में जाके करा लीजिए लीलावती में करा लीजिए आपको गारंटी देगा तीन दिन में खड़ा करके आपको चलने लग जाएगा वही चीज मैं शायद मैं अपने लेबर को या अपने ड्राइवर को या अपने मालिक को नहीं दे पाता हूँ शायद ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इसको हमको कैसे भी करके इसको सोल्यूशन लाना होगा बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया एंड प्रेजेंस सिन को देखते हुए जो सिचुएशन है उसको आपने सामने रखा है और जो रिसर्च की बात आप कर रहे थे मुझे अच्छा लगा अगर इसमें ज़्यादा रिसर्च इसी पर हो और आने वाले समय में हम लोग कुछ इंटीमेशन टेम्पटेशन भी दे लोगों को तो भी काफ़ी अच्छा होगा चलिए डॉक्टर साहब और एक बात मैं पूछना चाहूँगा आप जो भी काम करते हैं और साथ साथ ये रोटरी का ये दोनों चीज़ें कैसे आप मैनेज करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप अपने प्रोफेशन में इतने बिजी हैं और फिर रोटरी का क्लब और एज ए गवर्नर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं तो दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं देखिए वैसे भी ये कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है इसमें आपको मल्टीफिटेड होना जरूरी है और आपको एक अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि एक साथ में आप मल्टीटास्किंग कैसे कर सकते हैं सबसे बड़ी बात आदमी हर काम कितने भी टाइम कंस्ट में कर सकता है अगर उसको एक कुछ इंटरनल पीस मिलता है या या इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है कोई मुझे कहता है कि साहब आप इतने थक गए रात को 10 बजे आपने तीन ऑपरेशन किए मुन्द्रा गए थे मतलब अलग सिटी में गया वहाँ से मैं ऑपरेट करके वापस आया हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में देख रेख क्या फिर बोलेंगे साहब रोटरी की मीटिंग करनी है इसमें करूंगा मैं लोगों को बुलाऊंगा उन, उनको मैं अवेयरनेस दूंगा उनको मैं मोटिवेट करूंगा क्योंकि शायद मैं ये क्लियरली मानता हूं कि हर आदमी एज ए ह्यूमन बींग वही चीज करता है जो उसको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन देता कोई आदमी सिर्फ पैसे के लिए नहीं दौड़ता कोई आदमी सिर्फ फेम के लिए नहीं दौड़ता इसके पीछे कुछ और भी ज्यादा है और वो शायद हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते अगर मैं बोलूंगी भाई अगर आज पूरे दिन के काम के बाद अगर आप मेरे को छोटा सा काम बोलोगे तो मैं थक जाऊंगा मैं अरे छोड़ यार कल कर दूंगा मैं लेकिन वही चीज जो शायद आपके नजर में होगी यार ये आप क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब ये काम क्यों कर रहे हैं इसमें क्या है अगर रात को मुझे सडनली बारह बजे उठ के बोलने में किसी ने कहा कि सर वहाँ पॉवर्टी एलिवेशन का एक प्रोग्राम करना है उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है तो मैं बैठ जाता हूँ उनके साथ अब ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन दे रहा है जिसकी वजह से हम थकान वकान सब भूल जाते हैं और जो भी आदमी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है ना वो किसी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा वो इंटरनली अपने लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है और वही एक चीज है जो ज़्यादातर लोगों को लंबे समय तक तो ड्राई करती है। अगर मैं आपके लिए कुछ करूंगा दो दिन करूंगा चार दिन करूंगा मैं हमेशा तो कर ही नहीं पाऊंगा अगर आप मेरे को ये टास्क दे दोगे की भाई आबू के सभी लोगों को आपको पॉवर्टी लेवल एलिवेट करना है तो हो सकता है तीन साल का प्रोग्राम और तीन साल के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा लेकिन आप ये बोलोगे सर इस दुनिया में से ये चीज हटने के लिए क्या करना है तो मैं करते ही जाऊंगा करते ही जाऊंगा करते ही जाऊंगा क्योंकि उसके पीछे मेरा कोई फिक्स मोटिव नहीं है हर आदमी को जब मैं कुछ अच्छा करता हूं मुझे उसमें अच्छा लगता है जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी ना कोई आदमी किसी सोशल या पब्लिक एटलाज के लिए काम कर ही नहीं सकता बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये जो दोनों चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको मेंटली और अंदर से जो शांति या खुशी मिलती है जिसकी वजह से आप इतना दिन और रात दौड़ते हैं ये आपका सीक्रेट हमें पता चला है चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो नमस्कार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 कलम से नहीं करम से बने कलम से नहीं करम से बने से नहीं करम से बने धर्म से नहीं करम से बने मेरे भाई सुनो मेरे भाई सुनो कोई महान जन्म से नहीं करम से बने जन्म से नहीं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 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात करें डॉक्टर गणेशवर राव जी से जो रोटरी क्लब में अपनी विशेष सेवाएं देते हैं और साथ ही साथ एज ए सर्जन वो अपने आप को पूरी तरह से बिज़ी होने के बाद भी सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उनके शब्दों से उनके बातों से हमने जाना एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हम लोग जैसे कि नेचुरल जो ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी वग़ैरह ये जो ट्रीटमेंट्स अब बहुत ज़्यादा इंडिया में फैल रहे हैं और इसमें और आपका एलोपैथी में क्या डिफरेंस आप मानेंगे आपका एक जनरल व्यू मैं चाहता हूँ नहीं ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ये शायद हर आदमी को हर आदमी को समझने की जरूरत है नेचुरोपैथी या एलोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेदा या यूनानी ये सब अलग अलग मेडिसिन के सॉरी ट्रीटमेंट के मॉड्यूल्स है थेरेपीज है ठीक है हर थेरेपी का अपना कुछ ना कुछ थियरी है वो थियोरी पे ये आगे बढ़ रहा है आज अगर मैं 25 साल प्रैक्टिस करने के बाद इस पे पर कुछ मैं बोल रहा हूँ तो मैं मैं मैं जो डिफरेंस समझता हूँ मैं ये समझ रहा हूँ कि हर एक साइंस डेवलप होता है अब जब सब साइंस डेवलप हो रहा है वो साइंस कितना डेवलप होता है उसका कोई लिमिट नहीं रहता है अब हुआ क्या है वर्ल्ड में आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक और भी सब अलाइड जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स है उनकी डेवलपमेंट एक लिमिट तक हुई है एलोपैथी चल रहा है और ये रिसर्च आगे बढ़ता जा रहा है तो आज अगर हम ये कहेंगे यार एलोपैथी ज्यादा चल रहा है या फिर नेचुरोपैथी कम चल रहा है उसका रीजन ये है कि अभी भी उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट और डायनेमिज्म चालू है सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जो साइंस है वो इट इज रिलेटेड टू तो एनाटोमी फिजियोलॉजी अगर सबसे पहली बात जो एम का डॉक्टर बनता है वो आदमी का चीर के सर से पैर तक पहले खोल के देखता है अब इससे ज्यादा आपको प्रूफ क्या चाहिए कि ये जो साइंस है एक कंप्लीट साइंस होम्योपैथी में ये नहीं हो रहा ठीक है।, है तो अगर आज मैं सोचू पच्चीस साल के बाद यार जिस आदमी जिस जिस थेरेपी में ह्यूमन बॉडी के बारे में डिटेल में स्टडी नहीं हुए तो वो उसकी असर कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते वो शायद हो सकता है एलोपैथी से भी अच्छा हो लेकिन मुझे एक साइंस के स्टूडेंट की तरह मुझे कन्विंस नहीं करता है वो मैं उसमें पचास क्वेश्चन ढूंढता हूं कि ये ऐसा क्यों ये ऐसा क्यों आप 10 गोली देते हो 20 गोली फॉर एग्जांपल, दूसरी कोई हेलाइट की बात कर रहा हूँ तो मैं मैं वो कन्विंस नहीं कर पाता हूँ लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं सर्जरी करता हूं सर्जरी में आपके जो वेसल्स है वो मैं पहले आपको उसके अंदर डाइट डाल के दिखाता हूं कि भाई डाई आपके दस साल पहले का मैं दिखाता हूँ एंजियोग्राम उसमें दिख रहा है कि वन मिलीमीटर तक की ब्लड फ्लो है और पांच साल बाद में दिखा रहा हूँ कि पॉइंट फाइव मिलीमीटर हो गया है यानी उसका ल्यूमन उसके अंदर की जो छेद है वो पचास फिफ्टी परसेंट कम हो गई है तो उससे ज्यादा मुझे और समझने के लिए मेरे माइंड को एक्सेप्टेंट के प्रूफ क्या चाहिए तो मैं समझ रहा हूँ कि नहीं आपकी ब्लड सप्लाई फिफ्टी कम हो गई है और ब्लड फिफ्टी परसेंट कम हो तो उसको मुझे हंड्रेड लाना है तो उसको मैं डायलेट कर सकता हूँ या उसमें स्टैंड डाल सकता हूँ या उसको जोड़ सकता हूँ यानी कुछ समझ में आती है ऐसी बात एलोपैथी में ज़्यादा है उसमें जो रिसर्च हुआ है वो ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट एक्सेप्ट हो रहा है शायद हो सकता है कि अगर यही चीज़ बाकी एलाइड में भी हो तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा लेकिन उसकी जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है वो एक मेचोर्ड माइंड को कन्विंस कैसे करेगा स्पेशली साइंस के बेसिस ऊपर है तो सब बेसिक साइंसिस बेसिक साइंसिस में आज हम ये कह रहे हैं आज मैं आपको बोलूंगा मैं आप डायबिटीज का ये दवाई ले लीजिए वो नहीं चलता है मुझे आपको उसको एविडेंस देना पड़ेगा कि भाई मैंने आपको पांच हजार या पंद्रह हजार या दो लाख पेशेंट्स को ये दवाई दी जाती है जिसका स्टडी पांच साल किया हुआ है उसके बारे में ये ही हमारे पास रिजल्ट है ये डाटा यहाँ पब्लिश हुआ है ये पांच जर्नल्स आप देख लीजिए ये दस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड देख लीजिए फिर मैं आपको वो दवाई दे रहा हूँ तो मेरे पास एक बैकग्राउंड है एक एविडेंस है इसलिए मैं कन्विंस्ड हूँ लेकिन मैं ये कन्विंस नहीं हूँ कि यही बेस्ट है शायद हो सकता है दूसरी अलाइड भी बेस्ट हो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे आपको सुनते सुनते ये लगा कि अगर ये हो सकता है कि जैसे कॉम्बिनेशन करके हम लोग दो थेरेपी एलोपैथी भी चले और साथ में उसके बाद जो आपने जैसे चीरफाट वाली बात बताई ऑपरेशन वाली बात बताई ब्लड फ्लो की बात बताई वो सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग टेक ओवर नेचुरोपैथी को दे सकते हैं या होम्योपैथी को दे सकते हैं ऐसा कुछ समन्वय होकर आगे बढ़ने नहीं मैं जिस रिवर्स बताऊँगा मैं ये कहूँगा कि आप एक प्रॉपर लाइफ जियेंगे तो आपको एलोपैथी तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेचुरोपैथी तो मैं पहले देता हूं नेचुरल वे ऑफ लिविंग अगर आप करते हैं तो आपको एलोपैथी जरूरत पड़नी नहीं वाली हर आदमी को मालूम है कि भाई टाइम से खाना चाहिए हर आदमी को मालूम है फैटी फूड नहीं खाना चाहिए हर आदमी को मालूम है नमक ज्यादा नहीं लेना चाहिए हर आदमी को मालूम है फल फूल और सैलड्स ज्यादा लेने चाहिए हर आदमी को मालूम है दही छाछ ज्यादा लेना चाहिए हर आदमी को मालूम है पानी ज्यादा पीना चाहिए हर आदमी को मालूम है छह घंटे कम से कम सो जाना चाहिए हर आदमी को मालूम है कि बिन जरूरी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए मेडिटेशन करना चाहिए तो ये सब नेचुरल वेज है अगर आप नेचुरल वेज करोगे तो आपको एलोपैथी की जरूरत पड़नी नहीं वाली है तो नेचुरल नेचुरोपैथी एलोपैथी के बाद नहीं है नेचुरोपैथी तो एलोपैथी से पहले है आप नेचुरोपैथी से नहीं रह रहे तो ही हमको एलोपैथी में आपको ले जाना पड़ रहा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर मुझे अच्छा लगा आपका ये बोलने का जो तरीका एंड कन्वेंस करने का और काफ़ी चीज़ें अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग अगर अपना सेहत को ठीक रखना चाहते हैं तो वो अपने ही हाथ में है जैसे आपने जो हैबिट्स बताए हैं उन सारे हैबिट्स को हम लोग जानते हुए नहीं करते हैं इसीलिए आपके पास चक्कर काटने पड़ते हैं अगर हम लोग उन चीज़ों को सही ढंग से करें और जो डॉक्टर साहब पहले बताएं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स भी देते हैं जो लोगों को जागरूक करने के जो भी चीज़ें हैं जैसे डायबिटीज़ क्यों होता है उसके पहले अगर आप ये जान लें कि इन चीज़ों को आप नहीं करें तो नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं उनको अगर सुन के हम लोग फॉलोअप करते हैं तो हमारा तबियत को या हमारा हेल्थ को हम लोग अच्छी तरह से खुद ही मेंटेन कर सकते हैं ये बहुत अच्छी बात आपने बताया सर और मैं एक बात जानना चाहूँगा काफ़ी आप प्रोग्राम्स करते हैं काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं सोशल एक्टिविटीज़ में तो एक पर्टिकुलर सेंटेंस मैं जानना चाहूँगा आपसे एक वर्ड जानना चाहूँगा जो आपको काफ़ी मोटिवेट करता है मना जब भी आपको लगे कि स्ट्रेस आ रहे, लेकिन जैसे ही वो वर्ड आपको याद आ जाता है यस यू आर फिर से वो हंड्रेड परसेंट आपके पास एनर्जी या रिवर्स हो जाती है आ जाती है और आप फिर से एन, वो काम करने लगते हैं ऐसा कौन सा वर्ड आपके पास है जो बताना चाहेंगे नहीं देखिए ऐसा है कि ये तो प्रोसेस है मैं चाह मैं मैं समझ रहा हूं कि मोटिवेशन है ना ये प्रोसेस है शायद 10 साल पहले आप मेरे से मिलते तो मेरा टारगेट ये था कि भाई मेरा 50 बेड का हॉस्पिटल मुझे 100 बेड बनाना है तो तब आप मेरे से ये प्रश्न पूछे तो मैं कुछ और जवाब देता ठीक है या फिर उसके पहले अगर मैं आप पूछे तो मैं कहता तो मेरी डॉक्टर को डॉक्टर बनाना है उसको मेडिसिन का सीट ले तो मेरा प्रेफरेंस अलग है तो प्रेफरेंस के हिसाब से आप ये जवाब देते और ये ह्यूमन का नेचर है आज मैं उस उस जगह पहुँच गया हूँ जो सब देखने के बाद मैं थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ वो डाइवर्ट क्या किया है मैंने मैंने देखा स तो ढूंढता ही सौ बेड के हॉस्पिटल तो, तो फिर रियलाइज अपने आप होता है कि यार ये हम गलत रस्ते पे हमको कुछ और भी कुछ की बात ही नहीं है इसमें देर हैजू बी और ये एक प्रोसेस है मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बारह साल का लड़का इतनी जल्दी समझ जाएगा ये जो प्रोसेस हम लोग मैं मेरे जैसे लोगों को आया है वो आफ्टर अंडरग्रोइंग एवरीथिंग डिफिकल्टी हुई लोन्स लिए फाइनेंशियल क्राइसिस था पेरेंट्स का प्रेशर था एमबीबीएस किया मिडिल क्लास में से आ रहे हैं मैं हमेशा बोलता हूँ समाज में रह के अच्छा बनना समाज में रह के कॉन्ट्रीब्यूट करना ही डिफिकल्ट है मैं समाज से दूर चले जाता हूँ तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है मैं सब कुछ कर सकता हूँ ये जो प्रोसेस उसमें आपको रियलाइज लगता है कि आपको ह्यूमैनिटी के नज़दीक रहना पड़ता है so, सो मेरे एक सीनियर रोटेरियन हैं, उन्होंने एक डिक्ट दिया एक एक, एक वाक्य दिया है जो हमेशा मैं अपने लगता हूं लुक विद इन टू एम्ब्रेस ह्यूमैनिटी अपने अंदर झांक के देखो आप ह्यूमैनिटी को एम्ब्रेस कर लो तो ये सब प्रश्नों का कोई सवाल ही नहीं आता है आपको आप अपने क्लिनिक में भी अच्छा बिहेवियर करेंगे आप अच्छी तरह से ऑपरेट करोगे आप पब्लिक के फेवर में ही करोगे लार्जर इंटरेस्ट में करोगे गरीबों का पैसा कम लोगे हर चीज अपनी आती है Ultimately you have to be good and you have to do good. ये अगर हो सकता है तो आपके जो प्रश्न है उसका सोल्यूशन आए चलिए सर बहुत अच्छा लगा और जाते जाते मैं चाहूंगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है रोटरी के साथ जुड़ के आप अभी आगे कौन सा अपने जो गुजरात में जो नॉर्थ गुजरात है उसमें आप जो लक्ष्य लेके आगे मूवमेंट करने वाले हैं उसका थोड़ा सा बताइए नहीं आपने एक्चुअली मेरे इस पूरे इंटरव्यू में हम रोटरी से थोड़े दूर चले गए थे अच्छा हुआ आप रोटरी के वापस जैसे आप लोगों को मालूम है सभी को मालूम है कि रोटरी इतने सालों से पोलियो इराडिकेशन में काम करता था और जनवरी 2014 में इंडिया को पोलियो इराडिकेटेड सर्टिफिकेट डब्ल्यूएचओ ने दे दिया ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बहुत बड़ी क्योंकि ये इसलिए ये उपलब्धि इसलिए नहीं है कि इंडिया को मिल गया इसलिए है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स थे वो बहुत डेरोकेटरी रिमार्क्स करते थे वो ये कहते थे कि अगर इंडिया में से पोलियो हट जाएगा तो दुनिया में से हटी जाएगा जिस कंट्री में इतनी पॉवर्टी है जिस कंट्री में अपना पब्लिक हेल्थ सिस्टम का कोई मार्खा ही नहीं है कोई नेटवर्किंग ही नहीं है कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है आज भी पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है डिफिकेशन ओपन में होता है आज भी पावर इस्लाम एरियाज में एक टेन बाय टेन के रूम में पाँच पाँच छः छः लोग रहते हैं सैनिटेशन का सवाल है पर्सनल हाइजीन का सवाल है ऐसे कंट्री में आप कैसे कर पाओगे लेकिन हमने किया और करके दिखाया दुनिया को कि हमने ये किया तो पोलियो इेडिकेशन ये एक चीज़ का तो एक पक्का एविडेंस है कि कोई भी सर्कमस्टांसेज में आप डिटरमिन करके चलोगे साइंटिफिकली जाओगे तो आपको रिजल्ट मिलता है अब जैसे ही पोलियो रेडिकेट हुआ तो रोटरी ने सोचा कि अभी 20 साल से जिस को पकड़ के हम चल रहे थे वो तो एंड हो गया है, तो हम दूसरा डायरेक्शन जो डायरेक्शन ऑलरेडी तय हो चुका है वो है 100 परसेंट लिटरेसी इन द ईयर टू इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म लेकिन हमने ये टारगेट लिया साउथ एशिया में यानी बांग्लादेश ये सब एरियाज़ में हम लोग हंड्रेड परसेंट लिटरेसी लाएंगे 100 परसेंट लिटरेसी मींस नॉट एजुकेशन हम हम हम बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी ड्रॉप आउट्स हैं उनको भी पढ़ना सीखना लिखाएं एडल्ट लिटरेसी को ले ले। टीचर्स को ट्रेनिंग करें इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल ले लें और स्कूल्स को इतना इम्प्रूव करें कि भाई जो हम लोग जो ये गैप दिख रहा है ये गैप हम कैसे उसको कर रहे हैं आज भी अगर हम देखेंगे तो इलिट्रेसी बहुत आ, कुछ कुछ एरियाज में तो बहुत ज्यादा है हम कंपेयर करें वर्ल्ड से तो हमारा कंट्री का तो अभी बहुत कुछ करना है तो हमने ये तो फाइनल कर लिया है कि अभी रोटरी 100 परसेंट लिट्रेसी पर काम करेगा स्कूल ड्रॉप को भी देखेगा जो दोज हु कैन नॉट गो टू स्कूल उस पर भी अट्रैक्ट करेगा स्कूल्स की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा टीचर्स को ट्रेनिंग देगा इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स ले आएगा ये हर चीज़ इनकॉपोरेट करके हंड्रेड परसेंट साउथ एशिया के लिए अभी हम काम करेंगे चलिए सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी जानकारी आपने दिया और ख़ास होटली के बारे में और अपना सेल्फ जो एक्सपीरियंस था वो भी काफ़ी अच्छा रहा आपसे सुनने के बाद मजा आया तो चलिए हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो